कथम तुल्यहा दोनों में तुल्यता किस प्रकार है पूछे जाने परस्पर कहते हैं विज्ञानी स्पंदमा वै ना अथव न तथो अस्पन्दा नज्ञ विशंकी ते न निर्गतास्ते विज्ञा द्रव्य भाव कार्य कारणता तो चिंत्या सदैव विज्ञान स्पंद माने वही विज्ञान के स्पंदित होने पर भी आभा जिस प्रकार से अलात्म कहीं अन्यत्र से आए नहीं थे उसी प्रकार से विज्ञान के स्पंदित होने पर भी एक घटपटाद संसार के अन्यत्र उत्पन्न होकर या आते हैं न तो तो निर्गता और वस्तु द्रवित्व के अभाव होने के कारण से वे जीव और जगत विज्ञान से भी कहीं बाहर निकल के जाते नहीं है कार भाव के न होने से अतो इसलिए ते जात्याभास आदि है चलाभा जात्याभास वस्ताभाष ये जो है वह अचिंत्या सदैव सदा ही अनिर्वचनीय है समझो क्योंकि आभाषण का विज्ञान के साथ कोई कार्य कांड भाव नहीं है आत्मा मन ब्रह्म के साथ में इस जगत का या जीव का कार्य कांड नहीं है इसलिए सब अचिंत्य सत्व असत सत्ता सत्व भय सत्व विलक्षण रूपेण कथन करना संभव नहीं है सत्य यह भी नहीं कह सकते असत्य भी नहीं कर सकते सदव विरुद्ध नहीं हो सकता विलक्षण मात्र हो सकता है आज भी संभव नहीं है सत्य नहीं होना चाहिए नाश नहीं होना चाहिए लेकिन बाइक हो है नाश हो रहा है असत कहते व्यवहार नहीं होना चाहिए कपुष्पादिवत रहेगा फिर व्यवहार कैसे होगा व्यवहार में काम आ रहे हैं सारी चीजें इसलिए सत्य भी नहीं है असत्य नहीं है ससद उभयात्मक कहो तो ये नहीं सकता एक ही वस्तु साधु और असदय रूपा हो प्रसवृद्धता विलक्षण कहो ये तो विलक्षण के दृष्टांत क्या संसारों को वस्तु ही नहीं है जिला संभव ही है अतवा ये सब अनिर्वचनीय समझोग नहीं कशिर यती यद्य विज्ञान में चलन भी नहीं है विज्ञान में चलन भी नहीं है यथा कम जैसे तैसे मान भी लिया जाए कि विज्ञान में कुछ क्रिया स्पन्द होया तो भी चलन तथो अन्य आगत्य वो किसी अन्य से आ करके जन्मा इस विज्ञान में पड़ गए हैं ऐसा न रहती तथा प्रथा बाबा क्योंकि ऐसे प्रसिद्धि भी नहीं है न चाह तस्त विज्ञान अचलतया अच्छा अवसितात और जब विज्ञान अचल अच्छा रूप में अवस्थित हो जाए तो उससे अन्यत्र अन्य भविष्य न अन्यत्र जाकर के चले जाएंगे बाहर निकल जाएंगे और वहां के अन्यत्र रह जाएंगे ऐसा भी नहीं कह सकते तो पूर्वोत्तर काल में प्रती के अभाव समान है इसे ऋचु वक्र आदि में पहले नहीं थे बाद में भी नहीं पूर्वोत्तर काल में प्रती नहीं है चलो वर्तमान काल में प्रतीत ही है उसी जगत भी पूर्वोत्तर काल में प्रतीत नहीं होता चल वर्तमान तो में भी दिखाई दे रहा है उसी प्रकार को ना विज्ञान प्रवेश विज्ञान में भी लय हो जाएगा चलो अन्य से आए नहीं यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं विज्ञान में पहला हुआ विज्ञान में लय हो जाएंगे कथित भी नहीं हो सकता चौथा से केवल उपाधान केवल केवल मने सजाति विजाति स्वगत भेद रही थे ऐसे जो ये में में स्वयं में किसी चीज की उत्पत्ति होना स्थित होना और लाइव समर्था विज्ञान प्रवेश कर नहीं, नहीं सकते न तथा निरंतमती न उसे बाहर जा सकते हैं वो क्यों कैसा उत्तापिनकी वस्तु नहीं होगा व्यवहार कैसे हो गया कहते कार्य कारण कार, भाव ही नहीं रह गया त्योहार भी मिथ्या विज्ञान आभा कारणता दुर्वचकता आभाष का विज्ञान के साथ में कार्य कारण भाव कथन कोई कर ही नहीं सकता इसलिए इसलिए जितने भी आभास वस्ता आवास जो है जात्याभा वगैरह सर्वदा ही निरूपण करना इनका संभव नहीं है इसलिए मायामय माया होने के नाते इनको मिथ्याय करना चाहिए अब अलात भाषण अलातेना समान सर्व विज्ञान सलात के साथ, साथ लगभग लगभग पूरी की पूरी तरह से आप समानता को घटा सकते हैं थोड़ा अंतर ही है अलात सावय है है ना और विज्ञान निरवय है विज्ञान से विज्ञान प्रति मार सर्व जात्यदि अलाते वक्राद्याण तीन टिप्पण में क्या संस्था लेना है विज्ञान में प्रत्येमान जो संपूर्ण जातीवास आदि है उनको अलाप में जिस प्रकार से प्रतिमान ऋषि वक्रादी आकार है उनके साथ साधरता बिठाना है जात्यादातु तो विज्ञान से विशेषा बता दें ना राशि किंतु तो? क्या अंतर है दृष्टान्त अर्थांत में इतना विज्ञान सदा अचल है वैसे तो क्रिया होती नहीं अला में कर सकते सक्रिय और ब्रह्म विज्ञान निर्वय है उसमें कभी भी कोई क्रिया हो नहीं सकती इसलिए सदा अचल होता है जा तो प्रश्न उठा है विज्ञान में विज्ञान का स्वरूप अचल है और उसे स्पंदन होता ही नहीं आभा कहां से आ गए उसमें हालात में तो क्रिया हो सकती है इस स्पंद हो गया स्पंद होने से उसने आवास अब स्पंद नहीं है बोलते हो अचल है कहते हो फिर उसमें ने क्या जन्माद्या बन गया था कि किस जन्मादिवास दिखने लग गए ऐसा जवाब दे रहे हैं कारण वास्तव में वो है ही नहीं अचिंत्या सब जवाब उसका क्या है वास्तव में है ही नहीं आवास है ही नहीं आभास भी नहीं पैदा होना तो दूर की बात है आभास भी नहीं है क्यों आभास भी नहीं है दिख तो रहा है दिखाई देने मात्र से कोई वस्तु है बोलना उचित नहीं होता कार्य कारणता जन्य जनक अनुपत् है कार्य कारणता गयी अभाव हो जाने के कारण से जन्य जनक भाव ऑपन नहीं हो सकता आभाव रूपत्वाद अचिंत्यास्ते अभाव रूप अचिंत्यास होने के नाते वे सब अचिंत्य जात्याभाष आदि क्या है जात्याभाष असत रूप है अतएव उनका चिंतन का विचार का व निर्वचन हो नहीं सकती अतः सदैव जिसे सदा ऐसा है इसलिए था असत्सु ऋज्वाद्याषु ऋज्वादि दृष्टा अलात, अलात मात्र अलात में क्या हुआ था जो रिज्जवादि वास्तव में है क्या असत्सु ऋज्वाद्याषु रिजवादी आवाज़ है नहीं वे लेकिन वहां आपको वो सही बुद्धि हो रही है बुद्धि हो समुदाय इसलिए जाती चलावास वस्ता आदि कोई भी आवास वास्तव में है नहीं असत है सिर्फ विज्ञान मात्र मन एक विज्ञान में ये सारी चीजें असंस्पृष्ट जन्मादि से असंस्पृष्ट विज्ञान में जन्मादि की बुद्धि ही हो रही है जिस प्रकार से रिचवक्रादि के अभाव वाला उसे तो असंस्पृष्ट ऋचवक्रादि से असंस्पृष्ट आलात में रिचवक्रादि बुद्धि दिखाई देती है उसी प्रकार से जन्मादि से असंस्पृष्ट विज्ञान में जन्म भासित होता है इसी का नाम अतस्विन तदबुद्धि जो जिसमें नहीं है वहा वो चीज दिखाई देखा नाम वही भ्रम है वही जो है वो जो होगा समुदाय का जिसले सदा अर्थ है इसलिए सदा ऐसा तीसरे में तो सदैव अचिंत्या तथा मृषेव ऐसा कर लेना द्रव्यम द्रव्य से हेतु अन्य जन्य द्रव्यत्म अन्य भाव हो वर्माण तो कार्य कारण भाव आज जो कहा था उसी की व्याख्या का है कार्य कारण भाव जो मानते हैं लोग दुनिया में नहीं आए कार्य उनसे पूछो कहा होता है कार्य कारण भाव कहा होगा कार्य कारण भाव एक द्रव्य के प्रति दूसरा द्रव्य को ही वो कारण मानते एक द्रव्य को कार्य मानते उसके प्रति उससे भिन्न एक दूसरा द्रव्य को कारण माना जैसे पट एक कार्य उसके प्रति तंतु को कारण मानते तंतुगत रूप भी पटगत रूप के प्रति असंभव कारण इन लेकिन वह द्रव्य के बिना नहीं हो सकता कोई भी गुण हो कोई भी क्रिया हो वह द्रवी को छोड़ करके किसी भी कार्य के प्रति कारण नहीं हो जिसे हमेशा उन न्यायिकों ने क्या होगा गुण क्रिया जाति सब क्या जा होते हैं असमय कारण होते हैं समवाय कारण तो सदा द्रव्य ही हो सकता है दूसरा नहीं और असमवाण जो होते वह भी स्वतंत्र नहीं है द्रव्यधीन होकर के होगा हो ना जिसे तंत्र पटरूप के प्रति कारण होता है कैसे हो गया कारण ये पटरूप कहा है पट हो हो रहा रहा रहा है? है। है? है। है? पट पट। रह तंतुओं में। और उसी तंतुर कारणेन का, का कारण कौन उसके सहित एक अर्थ हुआ तंतु में रहता है जो तंत्रुप हो वह तंत्रुप पटरूप के प्रति असभा उनका सिद्धांत एक अर्थ माने ना एक पदार्थ में से विद्यमान होना चाहिए कार्य अथवा कारण सीधे और ज्यादा संयोग होता है वह ले सकते घट कहा है कपाल में कपाल संयोग कहा है कपाल में अतएव कपालय संयोग घट के प्रति असमय कारण कार्य न सह अथवा कारणे न सह एक संवेदन कारणम असमय कारणम ये लक्षण इसीलिए कहते हैं दूसरा क्रिया का भी शिषण समझो पैर में चलन क्रिया हुई चलन क्रिया है पैर में ले जा कौन रहा है आप कहेंगे देवदत्त जा रहा है इतनी करे पैर जा रहा है पैर चल रहा है ना तब तो पैर जा रहा है देवदत्त तो बैठा है वहां घर में ऐसा घर नहीं होगा अवयगत तो क्रिया से अवयवी में क्रिया मान क्रिया कहाँ है अवयव में और का उसका कार्य कहामन रूपा कार्य को अवय भी में डाल दिया वह भीण से निकरण में दोनों आ जाते हैं अत वह क्रिया वह तो दूसरी क्रिया के प्रति समय का असमय कारण हो गया अवय रूपा समय कारण का के अधीन होकर के अवयव के अवय अवय के बीच में कार्यक्रम कर वंत्रण नहीं है एक अवयवी कहा है अवयवों में सम्णज़ है यानी समस्त अवयवों में ही अवयवी समय समझ से रहता है इस हमेशा घट रूपा अवयवी यदि पैदा होता है तो कपाल रूपी अवयवों में पैदा होता है आपका हाथ पैर वगैरह सारा अवयव मिलकर के ही आप में अवयों आपके अवयवों में आप पैदा हुए हैं समय सम्बन्ध से इसे नियम उनका है द्रव्य ही हमेशा कारण होता है द्रव्यम द्रव्यस्य से है तो हो द्रव्य मैंने कपाल आदि द्रव्य से घटादी द्रव्य कपाल आदि जो है द्रव्य दूसरा द्रव्य शब्द सबसे घटादि के प्रति कारण अन्य अन्यस्य चाहिए वही क्योंकि नियम का यह घटादी से भिन्न जो कपाल है वही कपाल से भिन्न घटादी के प्रति कारण होगा घट से भिन्न कौन है कपाल कारण है किन के प्रति कपाल कपाल के प्रति कारण नहीं है घटभि कपाल कपाल भिन्न घट के प्रति कारण है इस अन्य कारण्य अन्य, माने कपाल उसमें अन्य किस किससे नहीं है वो से घट से नहीं घट से अन्य स्व कार्यभूता घट से अन्य है जो कपाल वह अन्य से स्व से भिन्न कपाल से भिन्न घट के प्रति कारण होता है इसलिए नियम उनका सामान्य हो गया दो कारण बन गया दो चीज जिसमें है उन्हीं को लेकर के कार्य होगा। एक तो द्रव्यत्व होना जरूरी है दूसरा अन्य होना जरूरी है जिसमें द्रव्य तो और अन्य रहेगा ऐसे ही वस्तु या तो कार्य हो या तो कारण होगा ये कार्य है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा यदि कारण है उसका जरूर कुछ कार्य अवश्य होने वाला है जिसमें द्रवित्व तो और है तो वही कार्य और कारण हो सकता है जिसमें द्रव्य नहीं है वह तो कार्य भी नहीं होगा उस द्रव्य के प्रति वही कारण नहीं हो सकता घट के प्रति घट ही कारण नहीं है और कपाल के प्रति स्वयं कपाल ही कार्य भी नहीं होता जो सुद्रवि नहीं है वह किसी का स्वतंत्र कारण भी नहीं होता है परंपराग कारण भले मान लेते हैं हम है ना जो द्रविनी है जैसा भी दृष्टान दिया था गुण हुआ क्रिया हुआ ये सब क्या है सीधे कारण नहीं है परम्परा द्रव्य द्वारा उनमें कारण तो मान लिया पटरूप के प्रति तंत्र कारण कब हुआ तंतु द्वारा तंतु को छोड़ के तंत्रुप कहा रहेगा तंतु को छोड़कर तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण हो सकता है क्या कभी नहीं क्योंकि खुद के सत्ता ही नहीं रह जाएगा उसका द्रव्य को छोड़ दे तो गुण और क्रिया कहां टिकेगा नहीं, तो फिर किसी के प्रति कारण कैसे हो जाएंगे वो? इसीलिए जो बड़े नहीं है स्वतंत्र कारण को, को तो है। वे भी बिना नहीं सब तो परंपरा मान लो किसी को भी कारण मान लो उसमें क्या दिक्कत लोक में देखा गया जिसमें द्रवित्व नहीं है और जिसमें अन्यत्व नहीं है भेद नहीं है वह कभी कार्य कारण नहीं होता और आत्मा में न द्रवित्व है न काम इसलिए यह कभी कार्य नहीं हो सकते न काम हो सकते धर्माणाम द्रव्यत्म अन्य भाव व धर्मान न उपजते ज्ञान भी धर्मान बहुचन कर दिया अनेक आत्मा दृष्टिकोण से आत्माओं में द्रवित्व और अन्यत्व दोनों ही संभव नहीं है अथ उनमें कारणत्व भी नहीं है कार्य भी नहीं है कुछ भी नहीं होगा अजम एक निश्चय कर दिया गया है अज है और एक है आत्मा लेकिन इस विषय में अब भी कुछ तार्किक लोग पीछे पड़े हैं करे नहीं है जो कैसे हो सकता है हम इसमें भी कार्य का मानेंगे तब कर यही रवि का अनुभव कल्पित जिन लोगों के द्वारा कार्य कारण भाव की कल्पना की जाती है उनके भी मत क्या सिद्धांत है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण होता है। अन्य के प्रति अन्य द्रव्य ही हेतु मन कारण तस्य तो स्वयं के प्रति स्वयं न कारण हो सकता है न स्वयं का कार्य स्वयं ही हो जाए ऐसा कभी नहीं होता ना पेद्रव्य हम कसित कारण स्वतंत्र और इस लोक में तार्किक लोग आस्तृत दिखा नहीं सका कि कोई अद्रव्य हो और किसी के प्रति कारण होता हो ऐसा स्वतंत्र कारण होता हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कोई भी आस्तित दिखाया नहीं है ना देख सकता है कोई अद्रव्य हो और वह किसी के प्रति कारण हो स्वतंत्र कारण हो ऐसा लोक न दृष्टम लुख्म देखने को मिलता कि जिसे भी आप कारण मानते हो वह साक्षात द्रव्य होगा स्वयं या तो परंपरिया द्रव्याधीन होकर के कारण होगा स्वतंत्र कारण तो नहीं होगा और नव्यम धर्माणाम आत्म नाम उपपत्त अन्य कुत किसी भी आधार को लेकर प्रमाण को लेकर आप इन आत्माओं के अंदर द्रव्यत्व की सिद्धि या नित्य की सिद्धि नहीं कर सकते आत्मा में भेद सिद्ध नहीं कर सकते आप किसी के किसी से भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं कर सकते आप जैसे पट में अनेकों चित्र हैं आप ये नहीं सिद्ध कर सकते जो पट है चित्र से भिन्न है तब तो हम कहेंगे ठीक है भाई यदि आप सिद्ध कर सकते हो फिरंगे ठीक है आप चित्र को ले आइए पट को वहीं छोड़ दीजिए ला सकेगा पट को लाइए चित्र को वहीं वही दीजिए, दो तो नहीं बात नहीं हो सकती क्योंकि उन चित्रों से पट कभी भिन्न नहीं हो सकता भिन्न तभी मार सत्ता हो चित्र की स्वतंत्र सत्ता हो पट की भी स्वतंत्र सत्ता हो तब दोनों तो के पट से भिन्न चित्र की कोई स्वतंत्र सत्ता न होने से पट से भिन्न कोई चित्र ही नहीं अतव आप पट में चित्र का भिन्नत्व को स्थापित नहीं कर सकते यथा सर आत्मा का किससे भिन्न कर आत्मा को ये आत्मा से भिन्न जगत होता स्वतंत्र सत्ता वाला फिर हम जगह दो चीज है एक आत्मा है, एक जगत है जगत से भिन्न भिन्नशीलिंग आत्मा है अगर जगत भिन्न तो अन्य तो आत्मा में आ जाएगा ऐसे कह सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप ये आत्मा से भिन्न जगत कैसे लाओगे कहां से उपलब्ध हुआ किसको उपलब्ध होता है आत्मा को छोड़ दीजिए और जगत का अनुभव करने कोशिश कीजिए कर सकता कोई आत्मा ना हो लोग व्यवहार में क्या कहते हैं मर जाएगा तो इसकी आत्मा चली गई ये तो बोलते ना। तक तक तक हैं? है ना मैंने आप जगत के जब तक व्यवहार कर रहे हैं तब तक वो क्या कहते हैं ये जिंदा है जिंदा है तो मतलब क्या है इसमें आत्मा है मैंने आत्मा के बिना आपका जिंदापन का व्यवहार नहीं हो सकता न जगत का अनुभव हो सकता है आत्मा है तो जगत व्यवहार है आत्मा नहीं है जगत व्यवहार नहीं है अतः आत्मा से बिन सुंदर गा जैसे पट से बिन चित्र स्वतंत्र नहीं जैसे आत्मा से बिन स्वतंत्र कोई जगत नहीं है अतएव जगत से जगत के कारण आत्मा मानने के लिए जगत के प्रति अन्य आप आत्मा करना चाहें तो आत्मा मानने से सिद्ध नहीं कर और आत्मा द्रवित्वी से नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो द्रवित्व का लक्षण है ना वो लक्षण ही नहीं आएगा लक्षण क्या था उनका क्या है लक्षण द्रवित्व द्रव्य साम लक्षण पला किया उसने कहा कि भई ये नहीं हो सकता कि लक्ष्यता अवच्छे दिखी लक्षण नहीं हो सकता है लक्षण का लक्षण क्या है लक्षण किसते लक्षण का लक्षण बताओ सामान्य लक्षण ही असाधारण धर्म हो और जो असारण धर्म क्या होना चाहिए हमेशा लक्ष्यता उचित भिन्न सती लक्ष्यता उचित धर्म यावर्द सती लक्ष्यता उचित सवनियतम ये लिखा है हमने तो इसे लक्ष्य भिन्न होना चाहिए ना लक्ष्य द्रव्य द्रव्य क्या है लक्ष्य उसमें रहेगी लक्ष्यता लक्ष्यताचित क्या हुआ द्रिवित्व, तो उत्तम लक्षण कैसे हो सकता है लक्षित तो दूसरा लक्षण बना दिया चाहिए फिर समस्या हो जाएगी गुणवत्त लक्षण करोगे उत्पन्न क्षण में जो वस्तु है उसको आप सकते क्योंकि अब आप क्यों हो गया गुणवत्ता लक्षण नहीं नहीं आ रहा, इसका उत्तर भी है गाना पड़ जाएगा। तब तो, तो, तो, तो, तो आप द्रविका हो गए जो समवा कारण होगा वो तो द्रव्य है गंध का समय कारण ही पृथ्वी इसे पृथ्वी का द्रवी कहा आप मान लेते हैं इन आत्मा को तेरे भी कहना है, तो आकर्षित करना पड़ेगा आत्मा किसने किसी न किसी कार्य के प्रति समय कारण है किस कार्य के का प्रति समय कारण है बताओ कि उसमें कारणत्व ही नहीं है जब कारणत्व ही नहीं है तो पालन कारणता, समय कारणता, निमित्त कारणता, कारण था समय कारण कोई भी कारण तो जाएगा जब कारण ही नहीं तो विशिष्ट कारण था आई नहीं सामान रूप कारणत्व नहीं रह गया कहा जाएगा अतएव आत्मा में द्रवित्व नहीं द्रवित्व अतएव कारण नहीं अब कार्य भी नहीं किसी के प्रति का कार्य भी नहीं और किसी के प्रति कारण भी नहीं आत्म नाम वन आपसे ना तो अन्य से कारणत्म कार्यत्म प्रतिबता जिसके अन्य के कारण हो ये अन्य का कार्य हो ऐसा आप जान पाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा स्व भिन्न स्व भिन्न किसी अन्य के प्रति कारण होगा ना कपाल से भिन्न घट के प्रति कपाल कारण होता है इसलिए हो, आत्मा से भी कोई चीज हो तो उसके प्रति आत्मा कारण हो जाएगा इन ऐसा आत्मा से भी जब कोई चीज ही नहीं है तो किसके प्रति आत्मा को कारण कहेंगे हम और आत्मा से कोई दूसरा होती जो उसका कार्य भी हो सकता है जैसे घट से कपाल है, भी कोई चीज माना जाए और उसका कार्य आपका हो ऐसा भी नहीं कर सकते आपका से कोई चीज ही नहीं है जो कारण बन जाए आत्मा का भी और आत्मा कार्य हो अत आत्मा न तो कार्य है न तो कारण अतः इसलिए यह आत्मा द्रव्य भी नहीं है अन्य भी नहीं है अद्रव्य है और अनन्य है अतएव न कश्चित कार्य कारण व यह आत्मा किसी का कार्य भी नहीं किसी के प्रति कारण भी नहीं है यह निश्चय हो गया दे रहे क्योंकि जो है सन मातृत्व एक प्रतिभा देखो ना क्यों तथा एक संपूर्ण संसार एक रूपत प्रतीत होता है पंचदशी का पाल अपने सारी चीजें सन मातृ पेड़ सदाए तना आयत ने सर, सदायत ने थारे थारे। मेथोक्ते है तो आत्म विज्ञान विज्ञान चित्ता निस निस निकला। ने कहे तो उनसे ये सिद्ध आत्मा ही वही चित्त है चित है वही जीव, है। जीव एक है ना जा बाज्ञान वादी जैसे हमारा संबंध बैठ गया कि चित्त से बार चैतन्य से बार कोई घटपटाई संसार आज तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है एवं न चित्त धर्मास चित्तम धर्मजम एवं मनीषि इस प्रकार से जो धर्म या धर्मा शब्द से आत्मने ना पूर्व कार्य का में धर्म का मतलब आत्मा ने धर्मान आत्मना में धर्म का मतलब घटपटा संसार है मांडव्य तो नहीं हुए, क्या आत्मा से आकाश उत्पन्न नहीं हुआ। बोल किया तस्त आत्मा से आकाश उत्पन्न तस्माद संभूता आकाशाद वायु अग्नि हरियाणा न चित्त धर्म आकाश आदि जो बाह्य पदार्थ हैं वह कोई भी चीज आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए हैं चित्तम वर्म और उड़ा भी नहीं धर्म से जानी जगत में से पैदा हो गया या आत्मा ऐसा भी नहीं जैसे न चार बच्चा बोलता है शरीर पैदा हो गया तो उसमें अपने आप चेतनता आत्मा पैदा हो जाता है स्वभाव से अपने आप के जो है पृथ्वी जल तेज वायु चारों द्रव्य मिल गए मिलकर के शरीर बन गए अपने आप बन गए समय आकर स्वत हो गए जब समय आकर अपने आप स्वतः हो गया चीज उसमें चेतनता प्रकट हो गया मेरे धर्म जन आत्मा के ना, शरीर पहला पैदा हुआ, और शरीर में आत्मा पैदा हो गया और शरीर से ही पैदा हुआ यानी कि शरीर के अंदर शरीर को बना दे भगवान में और शरीर के अंदर प्रवेश करे तो वेदांत मत है तो तो वो नहीं मान रहा कोई प्रवेश है का लाल रंग ये सब मिल गया मिल करके एक विष्ठ लाल रंग प्रकट होता है तो सर ये जो प, चार भूत पांच भूत नहीं मानता चार भूत मिल गए आपस में तो उसमें चित्रता प्रकट हो गया वैसा भी नहीं समझा चित्र से बाहर उत्पन्न नहीं हुआ है और न तो आत्म आत्मविज्ञान जैसे उत्पन्न हुआ नहीं है एवं हित फला जाति क्योंकि सभी पदार्थित आभा मात्र है अदा मनीषी लो मनीषी क्या कहते हैं हित और फल की वास्तव में अनुत्पत्ति कई निश्चय प्रविशंति निश्चय करते निश्चिन्हीर्थ टिप्पण निश्चिन्वती भावः एवं का मतलब क्या एक नंबर टिप्पण क्योंकि हमेशा नियम में कार्य और कारण में जो कार्यक्रम भाव मानते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण में कार्य और कामेश भिन्न होता है और जिसमें भिन्न नहीं है एक आभाष एक सत्य है, दे, कृति हो रखा है एक है, एक सत्य है, है, जो आभास होता है वो सत्य रूप चित्व विज्ञान आत्मा और धर्म ने संसार घटपटा संसार इन दोनों के बीच वास्तव में कोई भेद नहीं है अतएव न पर जनक भाव इसमें परस्पर जनजनक भाव नहीं है अतएव विद्वान लो ब्रह्मवे लोग यह निश्चय कर लिया वास्तव कोई हित फल भाव मन कार्य का ही नहीं बाह्य धर्म जम चित से जन्य नहीं है और बाह्य धर्म से जन्य चित्त नहीं है आनविरी बड़ा सुंदर देने चिकित्सित कुंभ संवेदन समान कुंभ संभव कर्मतयादम जनेती बनाना को चिकित्सित कुंभ संवेदन समन चिकित्सित क्या था करने के लिए इच्छित घड़ा था आओ कुंभकार ने मन में सोचा में घड़ा बनाऊ उसकी इच्छा जगी उसकी ज्ञान मन में आकार स्थापित हो गया घट का ज्ञान दिमाग तैयार हो गया ना उसकी तैयार होने के बाद समझ क्या हुआ घड़े को बाहर बना दिया बनाने के बाद में अब वो ज्ञान का विषय बन गया और फिर घट ज्ञान पैदा कर दिया उसने ज्ञान से घट पैदा हुआ घट से ज्ञान पैदा हो गया कि नहीं हो गया पहले कुंभार के दिमाग में क्या था घट का ज्ञान है जैसा भोजन बनाते हैं तो आपके दिमाग में रहता है मुझे यह बनाना है ऐसे बनाना है और सारी चीज का ज्ञान पहले है दिमाग में, और उस ज्ञान से आपने बाहर उसको तैयार कर प्रकट कर दी, प्रकट, कर प्रकट करने के बाद कहा अब वो चीज ज्ञान बजाकर विषय हो गया ना अभी उस विषय का ज्ञान बजा पहले मानस था अब भाई विषयाकार हो गया उस विषयाकार के बाद उस विषय से फिर ज्ञान बजाओ गया मानस विषय का ज्ञान था उससे वायु विषय उत्पन्न हुआ फिर वायु विषय का ज्ञान फिर उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान से विषय उत्पन्न हुआ विषय से फिर ज्ञान पैदा हुआ पहले तो मन में था ज्ञान और अब बाहर घटा है उसमें बोल रहा है उस घटने भी स्व विषय ज्ञान उत्पन्न किया नहीं किया फिर तो घटा तो ज्ञान हुआ आपको उत्पत्ति से पहले विषयों का ज्ञान था अत से उसको उत्पन्न हो गया फिर उत्पन्न वस्तु ने क्या किया स्विषद ज्ञान आपके अंदर पैदा कर डाला वस्तु से ज्ञान पैदा होता है व्यवहार व्यवहारों की नोपद कशिदी क्यों विद्युत दृष्टि अनुरोध देना अन्य विद्वान दृष्टिकोण से बाहर का वस्तु ही उत्पन्न नहीं होता जो कुछ भी है वो तो अपने भीतर ही कल्पना हो रहा है सब सबको में ही है बाहर कहीं कुछ है नहीं यही वहां में आता है याद जब शुरू होता है राजा जनक के यहाँ तो हर बड़े बड़े विद्वान लोग अलग लो, अलग लो प्रश्न पूछते हैं सब का जवाब देते जाता है सिद्ध करता है मैं एक ब्रह्म ज्ञानी संपूर्ण रूप में जानता हूँ ब्रह्म अनुभव किया हूं अंत में आता शाकल एक ब्राह्मण होता था उसी यज्ञ में वो पूछता है जैसे पूछा जाता है ये भी उसका जवाब दे फिर ये जवाब के बाद फिर प्रश्न पूछता उससे तुम इस चीज को जानते हो उसी के बारे में विस्तार मैं जानता हो बोलता है ऐसे करते करते करते हर चीज के क्या बता रहा है वो रूप का हो रस का हो गश हर चीज का आसर कौने कर रही है छात्र श्रेणी प्रश्नोत्तर में सिद्ध कर अंत पूछता है कि भाई इसका भी तुम जानते हो तनता खोपड़ी कटके गिर जाएगा वर्णन था क्योंकि वास्तव में जगत बाहर है ही नहीं देखो ना आज दो बार आप लोगों ने ढूंढ लिया एक छोटा सा कागज मिला नहीं है बात लेकिन दिमाग से उतर गया ना यहाँ हृदय से भूल गया ना स्मृति कहा है मालूम नहीं हृदय से निकल गया वस्तु तो निकली वो प्राप्त नहीं होना जब तक किसी भगवान कृपा से या देवी देवता की कृपा से वो उसकी स्मृति हो जाए हाँ अमुक जगह है दिमाग में आ जाना चाहिए स्मृति आ जाए हृदय में वह संस्कार कही है कहा रखा है स्मृति आ नहीं रही इस समय ढूंढो ढूंढो नहीं मिलेगा स्मृति आ जाएगी तो मिल जाएगा नहीं तो हर हाँ हमेशा के लग गया वो पता ही नहीं कहा है ही नहीं आपके लिए वो हिसाब से तो हो रहा है ना कि हृदय में ही सारा संसार है हृदय में है तो बाहर भी आपको है वो नहीं तो नहीं यह तो आपके लिए है ही नहीं वो चीज पिछले बात कही गई यहां साफ साहब ने क्या विद्वत दृष्टि प्रस्तात निरस्ता धर्मादे इस प्रकार धर्मादि जो शर्रादि है उनका भी जो भाव मारी गई है में प्रस्तात प्रस्ताप पहले हम उसे खंडन कर चुके हैं वह अन्य के स्थिति में हो सकता है जब अन्यत्व ही न रह गया तो कार्यकारण भाव ही नहीं रह गया तो भाषण विज्ञान स्वरूप भाष मात्र सर्वधर्मा कि जितने भी बायु विषय ये कैसा है विज्ञान स्वरूप आभास मात्र विज्ञान स्वरूप में दिखाई देता हुआ मात्र क्या सर्वधर्मा जितने भी बायु विषय एवं ना हेतु तो फलम जागते ना भी फलाद हेतु इसलिए कारण से कोई कार्य पैदा नहीं हुआ और कार्य से फिर दो भी कारण कोई पैदा भी नहीं होता जैसे बीजा से बीज से अंकुर अंकुर से फिर बीज कार्यक्रम धारा माना वो कुछ नहीं हो सकता है पहले हो चुका है हेतु फल अजातिम हेतु फल अजातिम प्रविशन्ति अध्यक्ष इस प्रकार से हेतु और फल कार्य और कारण का अजाति में अनुत्पत्ति है ही नहीं कही व्यवस्था इस प्रकार से कौन कहता है अध्यवसन कौन निश्चय कर रहा है और कहा निश्चय कर है? करते हैं ऐसा समझें और नीचे आमगी उत्प्ठन में ही एक पक्ष ले लिया धर्म शब्द हम लोग क्या लिए घटा दी है ना नीचे से देखो तीसरे बाह धर्म घटा दो अनात्मा और धर्म शब्द से पुरुष कार्यक्रम के समय यहां भी आत्मा लोगे लोगे तो ये कारक का अर्थ कैसे घटाओगे उसके लिए भी बोल रहे हैं। धर्म नां नां चित्त परस्माद जन्म तब।, तब ऐसा घटाना धर्म शब्द क्या लेना जीवात्मा और चित्त शब्द जब तक क्या लेना पड़ेगा परमात्मा ब्रह्म मान यह जीवात्मा ब्रह्म से पैदा नहीं हुआ और जीव से भ्रम पैदा नहीं हुआ ब्रह्म से जीव पैदा नहीं हुआ और जीवन से ब्रह्म नहीं हुआ सब जीव मिलकर के ब्रह्म हो गया ऐसा भी नहीं ब्रह्म से अनेक जीव पैदा हो गया और अनेक जीव मिलकर के फिर ब्रह्म हो गया ऐसी बात नहीं होता क्यों कैसा प्रतिबिंब कल्पाना क्योंकि जो जीव है ये सब क्या है प्रतिबिंब मात्र है अतएव बिंबभूत ब्रह्म मात्रता बबूता भ्रम्स है वाल नहीं प्रेत किसको भी मन में रखते हुए में कहा विज्ञान स्वरूप में आभा मात्र का सारा ये पुनर्तुले और अभिनिविष्ट लेकिन जो लो, लोग कट्टर लोग हैं नहीं कहा हम तो मानेंगे नहीं ये बात हम तो कार्य कारण संसार में स्वीकार करती है तत्व तो दृष्टि से तो यह पक्का है न हेतु है न फल न कार्य न कारण है इसलिए कोई कार्य से कारण पैदा नहीं होता न तो कारण से कोई कार्य पैदा होता है तत्व दृष्टिया तो हो गया इन मुख्य लोग जो कार्य कारण भाव का अभिनिवेश दुराग्रही लोग रहे हैं, हम मानेंगे और कार्य कारण भाव से मुझे समझाओ ब्रह्म ज्ञान दो कारण भाव छोड़ नहीं सकते लोग ऐसे कट्टर जो लोग होते हैं आ, उनके अभिनिवेश आवृत्ति करने के लिए तदा वेश भावा भाव तद उद्भव अनुद्भव वास्तव में उनका अभिनिवेश भी, भी उचित नहीं है दुराग्रह भी ठीक नहीं वास्तव में दुराग्रह होना न होना ये उसी प्रकार है जैसे भूतावे संूतावेशन्याय से भूता जवाब देंगे अब संसार में जब किसी आदि पर भूत सवार हो जाए तब उसका व्यवहार ही अलग होता है उसकी अवस्था ही अलग होती है सोच समझ ही अलग होती है जब भूत सवार है उसके आधर पर चलेगा ना सर इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं ऐसे दृष्टांत तो हमने बचपन में देखा एक लड़के में उसे भूत सवार हो गया और वो भूत पानी पी गया पीते गया पीते गया अरे भूत पी रहा तो थोड़ी पी रहा था उस शरीर के माध्यम से जब भूत हट गया तो वैसे वैसे प्यासा है इतना पानी पिया तुमने अभी प्यास गया तो यह नहीं कि आदमी हमेशा तरह पानी पीने वाला है वो बाल का ऐसा नहीं हो सकता जिसको भूता में श्याय होते जैसे दारू पिया हुआ आदमी क्या तो बकरा क्या बोल रहा उसका अलग भी दुनिया में है वो वाले की दुनिया में रहकर बोलते रहता है उसमें दुनिया से कोई मतलब नहीं वो पत्नी को कुछ बेटी बोल सकता है बेटी को मां बोल सकता है कुछ भी बोल सकता है कोई भरोसा नहीं पिया हुआ है ना नशे में उसको क्या पता है वालक रहता है। और कई बीमारियां ऐसा होती है अभी आपके कहीं भगत क्या हुआ है ना और बेचारे बुढ़िया का हड्डी टूट फूट गया उसके बाद में इस दिमाग ऐसा हो गया है वो पति को ही डैडी बोलता है अब क्या करेंगे पति को क्या बोल रही है डैडी पिताजी बोल रही है वो हैरान परेशान है क्या हो गया इसका दिमाग मेरे को डैडी बोल रही है ज्यादा दिमाग उनका इसलिए शौक हो गया वो अपने बढ़े लेकर के सब कुछ बुद्धिमान लेकर आप समझ नहीं पा रहे अपने आप को ऐसी स्थिति हो एक बीमारी है ना चोट लगा चोट के दिमाग क्या नष्ट क्या घूम गया अब अलग ही स्थिति में पहुंच गई और पति को पिता के रूप में देख रही तो प, प, है और विस्मृति हो गई ये पति बात ही विस्मृति हो गई अब वो प, पिता के रूप में देख रही अब पहले का बात सच है या अब क्या सच है कौन सा बात सच है दोनों ही झूठा है <laughs> दोनों सच कैसे हो सकता है यहाँ पर तो पति हो गया तो पिता हो दोनों तो एक हो गया, गया ना परिस्थिति सच है क्या फिर तो अजातपाल तो <laughs> की बात रही व्यवहार में भी अब वो स्वयं परेशान है ना इसलिए ये भी सच है वो भी सच नहीं है अब उसके लिए भी यदि फिर उसको स्वस्थ हो जाएगी और उसको याद दिल सब टेप करके रिकॉर्ड करके वीडियो करके दिखाया जाए उसको स्वस्थ होने के बाद देखेगी और व्यवहार कर रही थी तो याद दिलाया जाए उसको क्या कहेगी सब झूठा तुम लोगों ने सिनेमा बनाया बोल ही नहीं सकती है पति को डैडी? यही कहेगी ना वो तो मान आपका सारे पूर्वोत्तर अवस्था में पतित्व ही है। बीच हो क्या मानेगी वो आसनेगी माने उत्तरावस्था में पतित्व ही ना रह जाए तब क्या होगा दोनों ही मिच्छा हो जाएगा न पतित्व है न पितृत्व इसलिए कहते हैं आप कि ये वास्तव में हो नहीं सकता है वो लोग जो मान रहे हैं कि भूतावेश के समान है अवस्था आप अब इस भी इसको सत्य बोल देते हैं कभी वास्तव है, है। में ये सत्य है न हो में दोनों ही सत्यकाल में पहले विचार हुआ था स्वप्नकाल में स्वप्न सत्य है जागृत काल में जागृत सत्य है वास्तव में स्वप्न कालीन पदार्थ स्वप्न दृष्टा दृष्टि कौन से जागृत माने के बाद उसका स्वप्न का सारा पदार्थ नित्ता जागृत दृष्टा जो है अभी जिस इस समय सत्य दिख रहा है जब ये ब्रह्म सत्य का अनुभूति कर लेगा यही जागृत दृष्टा क्या कहेगा उस सत्ता में पहुंचेगा जब उस अवस्था में पहुंच जाएगा ब्राह्म स्थिति में उसके लिए सारा जगत भी मित्र तो तो किस सत्ता में है उस पर निर्भर उत्तर उत्तर सत्ता श्रेष्ठ सत्ता में जैसे जैसे तो पुरुष सत्य क्या हो जाता है उसके लिए मित्या होते जाता है व्यावारी सत्ता में आया तो प्रातिपति सत्ता मित्या हो पारमार्थिक सत्ता में चला जाएगा सत्या, सत्ता भी मिथ्या हो जाएगा और पार्थिक और सत्ता ही नहीं कहीं शुद्धि स्मृति में भी नहीं है और स्वाद्रमित में भी कहीं वर्णन नहीं हैवेशेतु फलोद्भव क्षीण हेतु फलावेश ना हेतु फलोद जब तक तो आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा है हेतु फल का आविष्कारिकारण भाव आपके मस्तिष्क में बचपन से डाल दिया गया है कोई बात ऐसा मान लो व्यक्ति है महाराष्ट्र का और पहली बार ये उत्तर भारत में आया है किसी घर में गया उन्होंने कहा खिचड़ी खाओ नहीं, अब ये सोचा आज से तो एकादशी ने आज क्यों खिचड़ी बनी ये महाराष्ट्र का है, वो खिचड़ी माने वो सोचता साबूदाने का फलार बनेगा वो तो एकादशी का मामला है आज एकादशी यही नहीं आज चावल खिचड़ी क्यों बनी तो नया आदमी है ना चुप रहेगा जो भी मिल रहा है खाओ भाई एकादशी पकड़ कुछ भी हो अगर देखता है वो तो चावल और दाल है ये क्या खिचड़ी है हम तो वहाँ खिचड़ी सुने थे साबूदाने से बनता और यहाँ खिचड़ी देख रहा हूँ चावल और मूंग दाल की बन रही है ये क्या बात है उसके दिमाग में जो खिचड़ी रूपी कार्य का कारण क्या था सब उदाना वो कार्य कारण भाव जो दिमाग में है और वर्तमान में जो देख रहा है इसके साथ विरोधवा नहीं हुआ अब इसको इस बिठा ले सोच रहा थी कि उत्तर भारत में खिचड़ी मन ये होता है दिमाग बिठा लेगा फिर वो खत्म हो जाएगी नहीं तो दिमाग में डाले जा रहे डाले जा रहे बचपन से यही हो रहा है हर चीज के कार्यकारण भाव दिमाग में घुसाया जाता बचपन हर चीज का नाम भी दिया ये कान है एक नाक है नाक ऐसे नहीं बोल रहे हैं नाक को कान बोल दे और कान को नाक बोला मान लो गे वो तो बच्चा है आज इतने बार तभी तो कई बार होता है आम कहां है कहीं तो पकड़ नाक पकड़ लेगा तो आप जानते हैं उसको तो आपने उसके दिमाग में घुसा दिया ना आंख माने ये ना मैंने उसे उसे तो मालूम नहीं, नहीं थे। आँख क्या होता है था तो जो भी बोलो कहीं भी पकड़ लेगा बाल पकड़ लेगा कान पकड़ लेगा कुछ पकड़ ले रहा हो आप अगर डांटते हैं फटकार हैं ऐसा नहीं ये है पकड़ो कान का तुम्हारा भेचार डरेगा बच्चा पहले पहले पुरलिन पड़ चुकी है सोचेगा बहुत इन्होंने कि कल किसको बताया था कान करके याद आ गई तो ठीक पकड़ लेगा ये है कान बोलेगा मेरा कान ये दूसरा चीज पकड़ लिया तो डांट पड़ेगा उसको ये नहीं ये और उसे दिमाग में घुसाए ना आपने इस चीज का नाम कान करके नेत्र को क्या मालूम था बेचारे को इस तरह से हर शब्द का शब्द के अर्थ का बीच कार्यकारण भाव ये नहीं और बाहरी वस्तुओं का भी कार्यकारण भाव सारी चीज व्यवस्था आपने तो दिमाग घुसाया है एक बार दिल्ली में अनेक धर, धर्म के द, जो धर्माचारी लोग जैसे होते हैं पादरी है, है ना हाजी साहब हैं इन है इकट्ठा किए थे हमको बुला हम लोग गए थे विषय पर चर्चा करने के लिए तो ये कैसे ये द्वेष भाव घटाया जाए आपसी धर्मों का मुख्य विषय ये था तब तो सभी ने अपने अपने अपने बयान देते रहे लेकिन अंत में वो एक ईसाई जो आया घपागरी वो सब सच बोला उसने कहा देखिए सच्चाई यह है कि वास्तव में हम लोगों के दिमाग में इतनी कचरा भर दिया गया है अब जब अपनी विवेक खुला तब तो कुछ नहीं कर अब समझ में आ गया है हमें वास्तव में सब झूठी कल्पनाए है ईसाई धर्म वे धर्म वो धर्म, ये धर्म ये। कुछ नहीं बकवास है सनातन धर्म आना चाहते हैं क्या आप लोग मुझे स्वीकार करेंगे पूछा उसने स्वीकार करेंगे आप लोग हम हिंदू के रूप में स्वीकार कर भी लेंगे कि आप मैं एक पादरी था मैंने पुरोहित हूँ एक तरह से ब्राह्मण हूं मुझे ब्राह्मण पे स्वीकार करके कि आप ये ब्राह्मण अपने बेटी को अपने बेटे को देंगे फिर कैसे द्वेश दूर होगा बताओ बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं धर्म कर्म कुछ मालूम नहीं उसके लिए बीमार डालते डालते उसको जवान हो गया अब जवानी में होश नहीं विवेक जब, जब, जब चालीस उम्र हो गया अब क्या करेंगे परिवर्तन कैसे ये घुसा दिया गया है मैं वैष्णव मैं ब्राह्मण घुसया गया बिल्कुल छोटे थे दूसरों के बच्चे से खेल रहे ना देख लिया पिताजी ने तो हो गया आने के बाद डंडा पेलते ब्राह्मण है उसे ऐसा क्यों ख्याल के साथ अब जाए दिमाग में तुम ब्राह्मण है भेद दिमाग में इस तरह से ये सारी चीजें भाव जात पात सब आपकी बुद्धि में घुसे दिया जब तक ये भूत सवार है आपके ऊपर भूत आवेश हेतु फल आवेश यावत भवती तब तक, तक आप सारे चीजों का कार्यकारिटी मानते रहेंगे तावत तो हेतु फलोदी हेतु तो फलावेश दारु की नशा उतर जाए रोग दूर हो जाए या भूत चढ़ा उतर जाए तो क्या होगा वो जो अवस्था भूत आवेश में काल में था या दारु की नशा के काल में जो भी स्थिति थी ये रोग के कारण जो स्थिति थी वह सब मिट जाएगा नास्त हेतु तो ये धर्माधर्मा से है तो अहम तो तो करता, करता हूं। मेरे और पाप है इनके फल को मैं कालांतर में जाकर के कहीं ना कहीं किसने किसी प्राणी के पैदा होकर वाह मैं इस पुण्य पाप को भोगा इस प्रकार का जब तक आपकी बुद्धि में कार्यकार आवेश है हेतु तो फल का आग्रह है आत्म आग अध्यारोपण अपने आत्मारोप तो किए बैठे हो तवती ऐसे होगा हेतु अनुदान धर्माघर्म और उनके फल का अनुद्र निरंतर क्या बोलता है ऐसे मानने वालों के लिए तुम्हारे लिए संसार अनाधिकाल से चलाया है और अनंत काल तक चलते ही रह जाएगा तुम्हारे जब तक तेरे खोपड़ी में ये बात घुसा पड़ा रहेगा मैं करता हूं मेरा पुण्य पाप आदि है तुम्हारे संसार लिए संसार और तुम्हारे लिए कार्यक्रम आवेश दूर हो जाएगा उस दिन तुम्हारे लिए जगत ही पता नहीं यदा पुनर्म्र औषधि वीरण युवक ग्रह आवेश जैसे मंत्र से औषधियों से अन्य सामर्थ्य से ग्रह आवेश भूतावेश जो भूत चढ़ावा था, उसको उतार दिया गया योक्त अद्वित दर्शन है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा दर्शन के द्वारा अविद्या सवार था जिससे की बुद्धि में उत्पन्न हुई थी कार्यकार भाव का आवेश वह अपनी तो भगवती अद्वित दर्शन कर जब हटा दिया जाता है तदा तस्मिन तस्वीन क्षीणे ना फलोद्भव वह क्षीण हो जाने पर हेतु फलोद्भव की जो हेतु तो और फल कार्य कारण भाव की जो उत्पत्ति है व्यवहार है वह समाप्त हो जाता है